वंदे गुरुपद्द भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदे राधि चरणोद गोपीजन सामूत बिंदव मनोहर वंशाकल्पतरूवश किसी व्यवशु पति तुनेभ्य वैष्णवभ्यो नमो नमः मूकं करोति पंगुंग नम मूक पंगु लयतगिरी यदे परमाधव बिन्दाई तुलसीदे वै पिया वैकेशवश स्ण भक्तिपदी देवी स्वत्व नमो नम नारायण नमस्कृत स्वरस्वतिं ननर ततो जयो तथोजोदी संकर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीपत्र प्रकाशनेक्तगुरभक्ति भक्ति भोक्तिमदा जगोदेय सदा पिभवनमश्चो तेस्प शिव विरी तम शरण्यम भीतानपाल भवदीपूत वंदे महापुरशते चरण यद्लवन खंदम छाया विस्फुित किववधु स्वदर्शी पुरागर सगर सारूर्ति साराधिका मी कदा कृपा श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंद सियादाधर शिवसादे गौरभक्तन्द हरे किष्णा, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे अजानुंबित भुजौ कन का तो, संकेतनिग पतरो कमलायताक्ष विषाम्बरौ द्विजर जुगध पालौ वंदे जगत प्रिय करो करुणुतारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे हम बिभे तेती भयानक्योहात्रुकटीरवस्वग्रदसा अंत सजह खतज केशरोनादीत नखाग्रा नखाग्रास्तस्म अस्मि अहम् नो दुस्वग्र संसार चक्र कदनाद ग्रसत परिशील भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वाई पहुपाजी ने बताए काय मनोवाक्य कार्य उद्वेग न दिवे शास्त्रों का ए बचन का सहारा लेकर अप्राकित सत्वचन बंध मत करो कायमने वाक्य किसी को उद्वेग ना दो शास्त्रों का ए वचन का सहारा लेते हुए तुम अपराकी जगत का कठोर सत्व वचन क्यों छोड़ रहे हो यह बताना चाहिए ये कोरुणा है सीशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी पौपा जी का ये जो कहना है इसमें गौड़ी गगन का जो प्रचार का जो विशेष है जिसका बारे में पिछले दो एक दिन में हमने उठाया था बात को जो इसका बारे में हम थोड़ा व्याख्या कर नहीं पाए टू अरेस्ट द कारन परवाट ए टाइट ऑफ दिस सोसाइटी इज अमिंगली अनप्लेजन ड्यूटी ऑफ गौर मत आप सोचो अंतिम समय में शिला भक्ति सिद्धांत और सरस्वती गोस्मी ठाकुर सोरी जब शरीर शांत होने जा रहा है अंतिम वाणी में बताए हम अपराकी जगत का जो भजन का मसला भजन का बारे में आप लोगों को बोलने गया इसमें बड़ा भारी उद्वेग दिया आप लोगों को उपाय नहीं था यही कोरोना था ये बात सुनकर बहुत आदमी मेरा ऊपर गुस्सा भी हो गए रूठ गए क्यों ऐसा बताते हैं लेकिन वो लोग का अगर तकदीर अच्छा है टुडे तो और टूमोरो दे कैन रियालाइज वाट बेनिफिट आई वांटेड टू तो गिव देम। सीशीला वक्ती प्रज्ञान के सब गो सिंह महाराज जी ने बताए जे निरपेक्ष ना होइले धर्म ना जाए रखणे ई अक्त्य व सत्व वचन चैतन्य चरितम का इसको पालन करने में अगर पूरा दुनिया हमारा खिलाफ हो जाए हमको आक्रमण करने आए फिर भी अपराकित सत्य वस्तु को हम पकड़े रहे तो वो स्वस्थ वस्तु आपको रक्षा के लिए आएंगे आई डोंट नीड योर सपोर्ट आपका सपोर्ट हमको जरूरी है नहीं अपरागित सत्व को हम पकड़ के रखे तो वो अपरागित सत्व जिसका लिए हमारा जीवन जिंदगी निछावर कर दिया डेडिकेटेड है वो अपरागित सत्व हमको रक्षा करने के लिए उतर आएंगे नहीं तो सारे झूठ हो जाएगा शील भक्ति प्रज्ञान केशव गोश्वी महाराज जी ने बताए चैतन्य चरितमित का ये जो अकित्व वचन निरपेक्ष ना होल धर्म ना जाए रखणे इसको रक्षा करने जाए तो तमाम दुनिया आक्रमण करे विरुद्ध हो जाए फिर भी जितना भी समस्या आक्रमण सहन करके दुनिया का सामने हमारा आइडियलिज्म संत समाज का यह स्थापन करना ही शिला सिद्धांत तो और सरस्वती को सही पहुपात गौरिय मिशन के एक्टिविटीज है गौरी मिशन किसी को ऑयलिंग करके मनाएंगे नहीं अपराग सत्वचन को आपका सामने धर देंगे इसमें आपका इच्छा हो जे नित्य कल्याण वास्तव कल्याण आपको चाहिए तो जितना भी कठोर शब्द हो आपको सुनना चाहिए अब इसी प्रोलाद महाराज जी का जो श्लोक देखे हमने शुरू किया इनमें प्रोलाद महाराज जी कहते हैं ना हम विभेमिते अति भयान अको जीव हार नेत्र भुकुटी रभस अग्रदाद अंत सजहक त्रस्तो अहम संसार चक्र कदनाथ ग्रसतम प्रणीतम हे नृसिहदेव आपका जो भयावह मूर्ति है इसका व्याख्या का टाइम नहीं है आप इमेजिन कर लो ये जो आपका मूर्ति है ये मूर्ति को हम डरते नहीं हैं, हम तो डरते हैं ठाकुर जी ये दुनिया का आदमी जो संसार चक्र में संसार चक्र कदनाद ग्रसतम प्रणीतम हर वकत दुनिया का आदमी जो ये संसार में लगे हैं, उसका एक एक करके जो मुसीबतें आते रहते हैं उसमें उसका जिंदगी खतरा है और काल भी थोड़ा बताया था गोकर्ण जी महाराज कट्टोर वाणी बोल के कैसे अपना पिता आत्मदेव का कल्याण करने के लिए मजबूर हो गया था वहां भी बताया था बार बार बताए देहो अस्थि मांस रुधिरे अभिमतिम तजोतम जया सुता दीशु ममतां बिमुंचो पशा निशम जगदीदम क्षण भंगुनिष्ठम बैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ पश्या जगदिदम बोलने से बैराग्य पैदा होगा नेवर ये तो साधु का कर्तव्य है भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताए एक संतों का तो बहुत सारे गुण हैं लेकिन थ्री मेन क्वालिटीज सरलता दिरोपे दीरोता निरपेक्षता भक्ति विनोद ठाकुर का कहना हम कोई बना के बात नहीं करते तमाम दुनिया अगेंस्ट मेरा चले जाए आई डोंट केयर फॉर दैट यहां बोला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने निरपेक्षता सरलता दीरोता तीन चीज है इस तीन चीज को ख्याल करोगे वो संत दुनिया को मंगल कर सके बाकी दुनिया मंगल नहीं कर सकेगा सीलो प्र जी ने जगत जगतवासियों को वास्तविक मंगल देने के लिए जो सिद्धांत तो जो वाणी प्रवचन दिए हमारा परंपरा के अनुसार वही कीर्तन करने का आदेश हमारा ऊपर है उसका बाहर नहीं जा सकते उसका अंदर श्री सर्वभम भट्टाचार्य जी ने पुरुषोत्तम धाम में मायावादी सिद्धांतों का जो काचरा हृदय से साफा करते हुए गौरंग करुणा लेते हुए बताए थे वैराग विद्याज भक्ति योगो शिक्षा तुम्हें तो कम पुरुषो पुरानो श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा बुधिर हम प्रपदे ऐसा बात बताया था श्री सी, शिलोभ भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद बताते ही जो वैराग्य का जो मसला है ये कैसे आपका जिंदगी में आएगा संत एव अश्व छिंदंती मनोव्यासंगम उक्ति आउट ऑफ योर ऑथेंटिक लेक्चर आई डोन्ट वॉन्ट टू हियर एनी लेक्चर फ्रॉम यू पहले भी बताए थे you cannot expect a nice piece of lecture from me because i am not a university lecturer you cannot expect nice nice language from me because i am not a linguist what you can expect from me bhagwat ji ne bataya sau smim bhavanch kesave the direct feeling that my gurumayi already have already inculcated in into by heart that i can share with you स इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम हमारा समय खराब करने का समय नहीं है आप आगे चाहो यही गुरु का लक्षण है गोस्वामी जी ने बताए जो गुरु शिष्यों का अंदर अपना अधक अधख जो अपराकित सेवा का अनुभूति का संचार ना कर सके तो वो गुरु कामयाब नहीं हुआ फॉलो माई पॉइंट जो गुरु अनुगत शिष्यों का अंदर अपना भजन का जो प्रत्यक्ष अनुभव है सेवा का जो अनुभव है अधक् जो सेवा का अनुभूति वो शरणागत शिष्यों का अंदर भरपूर देने का क्षमता उसका है और गुरु तत्वों का बारे में हम चर्चा करने नहीं बैठे लेकिन एक बात कान खुल के सुन लो गुरु तत्व में कॉमेंडिंग फीचर होना चाहिए गुरु का अगर कमेंडिंग भाव नहीं है तो सारे आदमी उसको बोका समझेगा क्योंकि वो तो मार्ग देखा रहा है ना उसको अंदर में बहुत सॉफ्ट रोते हैं जीवोत्मन के लिए बाहर में उतना कठोर जैसे परम पूज्यपत केशव गुस्सिंह महाज को देखो जैसे श्री प्रभुपात जी को देखो सिला संतो महाज को देखो बाहर बाहर में इतना कठोर अंदर में रोते हैं सब जीव का लिए कैसे इसका मंगल होगा अगर अपराध की तो शासन लेने के लिए तुम्हारा हिम्मत नहीं है देन ये यू कैन गो बैक टू होम तुम चले जाओ तुम्हारा मंगल नहीं होगा तुम तो अपराध करोगे रह के अपराध करते और नरक में जाओगे यहां तक कि माधवेंद्र पास जो परमंश श्रेष्ठ ओ बी रामचंद्रपुरी को डाटा भाग यहां से तेरा मुख देखने से मेरा अमंगल होगा भाग यहां से तो क्या यह सब वैष्णव नहीं था परमंश्रेष्ठ सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने भागवत जी ने एक एक जायगा बद्ध जीवों को गाली दिया गाली अब भागवत का महिमा में आता है वहां सुखदेव गोस्वामी ये क्या बोला देवता लोग जो आए व्यापार बिजनेस करने के लिए वहां गाली देके सुखदेव गोस्वामी बताए क्या बताए बैठे सकार जे कुसला सुराहा मतलब बाजा है देवता लोग ये देवता लोग मतलब बाजा है मतलब हासिल करने के लिए हमारे पास आया तो उसको गाली नहीं हुआ सौ बड़ा हो गोखोर हो कितना गाली दिया भागवत में लेकिन एक पॉइंट आता है माइंड हिट ये अगर नहीं आपका दिल में ठहरेगा तो आपका जिंदे भजन जिंदगी टिकेगा नहीं एक परमंश व्यक्ति गौर बाबा बाबाजी महाराज दुनिया को गाली दे दे ऐसा गाली सोच भी नहीं सोच संत गो महाराज हमने देखे है सख्त सुखदेव गोस्वामी जी गाली दे रहे हैं लेकिन एक बात काम खुलकर का सुन लेना ये परमांशु व्यक्तियों का जो गाली है ये आपका मंगल है और वन पॉइंट वाइटल पॉइंट यह याद करना गोस्वामी जीओ ने व्याख्या किया जब देखो परमांशु व्यक्तियों ने बहुत कठोर बात बोल रहे हैं तो गोस्वामी जीओ ने व्याख्या किया कि इसमें उसका दिल ठहरता नहीं है जैसे आपका साथ पड़ोसी का साथ लड़ाई हो गया लेकिन उसका जो रिएक्शन है उसका दिल में आपका रह आप बीच बीच में सोचते हो कैसे उसको हम टाइट करेंगे उसका हम यही खतरनाक चीजें हमने पहले भी बताया क्या चीज है दुनिया का ऊपर कंट्रोल दुनिया को पूरा अपना कंट्रोल में लेने का जो आपका जो इच्छा है दिस इज कॉल बॉन्डेज दुनिया को काबू में लेने का साहस मत करो ट्राई टू कंट्रोल योर सेल्फ हिरण क्या था हिरेंद्र कह सोचे आई कैन कंट्रोल द होल यूनिवर्स 14 वर्ल्ड बट ही इज फुल कंट्रोल ही कैन नॉट कंट्रोल है अपने को कंट्रोल नहीं कर सका वो दुनिया को कंट्रोल करके क्या करे हम भाषण देके आपका सामने क्या करे अगर अपना अपना अंदर में कुछ सब कचरा भरा हुआ है स्वत्व प्रवोचन देने का हमारा हिम्मत नहीं है तो हम क्या करें क्या करे बोलो हमारा दारा तो आपका कल्याण नहीं हो सकता किसी भी हालत से इसीलिए जी ने देखो ये बोला ये परमंगसो लोग बोलते हैं लेकिन गोस्वामी जीओ ने बोला इसमें उसका मन लगन लगता नहीं उसका फोकस नहीं है इसमें लगन लगा के बैठते नहीं है अभी गाली दिया बस चला गया उसको कोरोना किया दूसरा चीजों में इसका मन चला गया ठाकुर जी में ध्यान दिया और औद्योगिक तो तो में रिलेटेड है वो कोई दूजा भाव नहीं है इसको हम गाली दिया वो सेपरेट तत्व तो, वो जानते हैं औद्ययन तत्व तो, फिर भी गाली देते हैं शासन करते हैं लेकिन दुनिया मानते नहीं गुरु वैष्णव का शासन ना करे एक जगह इलाज अगर ठीक नहीं हुआ दूसरा जगह जाओ तुम्हारा इलाज रह जाएगा तुम्हारा बीमार रह जाएगा तो तुम क्या करोगे सिलो सरस्वती ठाकुर जी ने बताए ये वैराग्य विद्या निज भक्ति जोगो ये बैराग्य विद्या बोला गया लेकिन मायावादी का पूरा दुनिया का तमाम दुनिया का जो हरि भक्ति से परे है दि, जिसका नहीं है उसका बैराग्यों से मेरा कोई काम नहीं है उसका बैराग्यों से मेरा कोई काम नहीं है चलो जितना सारे बैराग्यों दिखाना बाजार में दिखाओ लेकिन बैराग्यों को विद्या कब को बोला जाता है जब गुरु वैष्णव का चरण में आपका मन रमन करता है कभी उसको भूल मत समझो खतरा है कभी मत भूल समझो मत कभी सरस्वती ठाकुर जी ने शिलो चैतन्य महाप्रभु का जो संकीर्तन धर्मो संकीर्तन महाजगो शिवासांगन में हुआ था उसको ही शिला पहुपा जी ने बताया गौड़िया मठ का एक एक डेडिकेटेड सोल वो लोग चैतन्य मठ चैतन्य बानी का जो चैतन्य महापौर का संकीर्तन का अग्नि उसमें अपना आत्महुति देने के लिए तैयार है इसलिए आपको बानी सेवा का जरूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल गौड़ी दर्शन का बेसिक चीज है जो बानी का सहारा लेना पड़ेगा वो भी अपरागित बानी अब महाराज बात ये उठता है जो प्राकृत शब्दों अपरागित शब्दों रिलेटिव बोल के जो चीज है इसको व्याख्या करने जाए तो समय लगता है इधर थोड़ा बोला था दिस रिलेटिव जो आइडिया रिलेटिव वर्ल्ड रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव जो कुछ भी है हमने थोड़ा व्याख्या किया था इसमें आइंस्टाइन का रिलेटिव थ्योरी भी आता है हम ये सब चर्चा नहीं करने बैठे हैं लेकिन एक बात सुन लो रिलेटिव वर्ल्ड और अपरागित जगत का जो वास्तव जगत इन दोनों में फर्क आपका समझ में नहीं आया तो यू कैन नॉट स्टैंड माया का इतना प्रवाह चल रहे हैं इसमें आप खड़ा नहीं हो सकोगे ऐसा रास्ता है तो बात यह है कि पहले शब्द ब्रह्मो क्या है इसको समझने के लिए प्राकृत शब्दों क्या है अपरागित शब्द क्या है इसमें फर्क समझने का कोशिश करो हमारा पास टाइम नहीं है इतना डिटेल्स डिस्कशन करे वेदांत सूत्रों में दो सूत्रों को हम थोड़ा बहुत उठाएंगे देन यू कैन अंडरस्टैंड द मोटिव ऑफ गौरियम वेदांतों में दो सूत्रों एक सूत्र है इक्षेतेन असब्दम और एक शब्दों का हम व्याख्या करेंगे गौनोश्चेत न आत्मशब्दम गौनोश्चेत न आत्मशब्दम और इच्छे असब्दम तो इसमें गौणोश्चेत शब्दम जो आत्म शब्द है आत्म वाक्यों जो है जो इसको बोला जाता है अपराकित शब्दों अपराकित शब्द ब्रह्मो ये जो है ये दुनिया का शब्दों का मापिक नाशवान नहीं है गेट माई पॉइंट प्राकृत शब्दों का उत्पत्ति स्थल यह प्राकृत जगत है लय प्राप्त तो होता है जगत में जगत में लय प्राप्त तो होता है लेकिन वैकुंठ शब्दों वैकुंठ जगत से उतारते हैं बट यू विल हैव टू ट्रेस आउट द एक्चुअल सोर्स फ्रॉम वेर यू कैन गेट द जेन साउंड वाइब्रेशन आपको यह ढूंढना है वो भी कीपा का सा, कीपा जरूरी है अपना अहंकार के द्वारा यू कैन नॉट फाइंड आउट ये जो गौण आत्म शब्दम ये अपरागिक जगत का जो शब्दों मुख्य शब्द है उसका अंदर प्राण है प्राकृत शब्दों में सोचो कि हम आम आम बोल के चिल्ला रहे तो आम एक वस्तु है जिसको व्याकरण में बा भाषाविद ने आम ये मैंगो इंग्लिश में ये शब्द देकर वो फल को डिनोट किया आइडेंटिफाई किया और हमको आइडेंटिफाई किया श्यामोल बोल के हमारा पूर्वाश्रम का नाम था तो ऐसा जो नाम दिया गया ये जो नाम है और जो नाम जिसका साथ जुड़ा हुआ जो वस्तु और व्यक्ति का साथ उसको आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ी समय के लिए इट इज यूजफुल यूजफुल फॉर यू बट आपका सट सर्टेन प्योर इट इज नॉट यूजफुल समझा मेरा बात कामयाब ना होंगे ये महाराज इधर है और उसको अगर कोई फरीदाबाद में बुलाए तो वो सुन नहीं सकता समझा लेकिन गौनोचेत आत्म शब्द आत्म शब्द है भागवत का एक शब्दों का जो वाक्य है वेदांतों का अपरागित जगत का जितना सारे गुरु वैष्णवों का मुखार इनसे पिघलते हुए जो और अपरागित जगत का वानी आते हैं इसमें जो बाणी उच्चारण किया एंड द ऑब्जेक्ट द मीन इज आइडेंटिकल समझो कि किसी माधव माधोबेदोपुरी बात चिल्ला रहे हा वृंदावन हा कृष्ण हमको नहीं मिला वृंदावन तो ये मत बात ना कि आपको रेल का टिकट बनाकर वृंदावन में जाना पड़ेगा आपको फॉर यू लेकिन माधव माधविंदोपुरी बात का ये जो चिल्लाने का हा वृंदावन हा कृष्ण हम तो उसका साथ साथ वृंदावन और कृष्ण स्वयं अवतरित अवतरित हो जाते हैं उसका शब्दों का साथ आइडेंटिकल इसका बारे में काल समय मिले तो हम चर्चा करेंगे गुरु गुरुवर्गो हमारा गुरुपाद हमको कृष्ण नाम दिए हैं मतलब कृष्णो को स्वयं दिए हैं को स्वयं दिए बद्धजीव अगर गुरु का भूमिका में हैं वो जगत का सारे प्रतिष्ठा लूटने के लिए तैयार है आई एम नॉट रेडी टू गिव एनी ऑनर टू हिम हमारा पास समय नहीं है सब नहीं करेंगे सिर्फ हो गुरुवर्गो का आदेश मान के ही चलेंगे इच्छे तेना असब्दम दो मिनट व्याख्या करके छोडेंगे इसको तो व्याख्या हुआ नहीं इच्छे तेनाशम वेदांत तो सूत्र में बोला अब इसके इच्छे असब्दम जो शब्द नहीं है उसको देखने का कोशिश ना करो अर्थात घुमाकर बोला अपराकी शब्दों तो को देखने का कोशिश करो नाउ क्वेश्चन कमिंग महाराज शब्दों को देखा जाता है शब्दों देखा, yes, देखा जाता है यस शब्दों देखा जाता है शब्दों का क्या क्रिया है शब्दों का क्या प्रभाव है इसका बारे में काल चर्चा करने का इच्छा है क्योंकि सभापति का आदेश है अभी खत्म करो कैसे आधा घंटा क्षमा खत्म हो गया हमको पता नहीं है खमा करना ना हम विभेमित अति भयानको ज्योहार को नेत्र अंत सजह खतजो केशर शनाद दिग्भादुरी भिन्न नखाग्रा त्रस्तस्मी अहम कि पनबत्स लो दुस्सह गुरो संसार चक्र गस तम फनीत बांछा कल्पतर उच की पास पति पावन भविष् भ्योन